रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार मित्रों पितृपक्ष भी संपन्न हुआ है संसार की सभी संस्कृतियों में अपने पूर्वजों को याद करने की परंपरा है लेकिन भारतीय परंपरा इस मामले में भिन्न है कि यहाँ पूरे पंद्रह दिन पूर्वजों को समर्पित है तर्पण पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है आइए इसी विषय पर आधारित एक लघु कथा सुनते हैं तर्पण लेखक अनुराग शर्मा गंगा घाट के किनारे उसे मेहनत से मसूर के खेत में पानी देते देखकर दिल्ली से आए पर्यटक से रहा ना गया पास जाकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा कितनी फसल होती है तुम्हारे खेत में ये मेरा खेत नहीं है अच्छा यहां मजदूरी करते हो कितने पैसे मिल जाते हैं रोज के जी नहीं मैं यहां नहीं रहता कर्नाटक से तीर्थयात्रा के लिए आया था गंगा जी में पितृतर्पण करने के बाद यूं ही सैर करते करते इधर निकल आया ना मालिक ना नौकर फिर क्यों हाड़ तोड़ रहे हो इसमें तुम्हारा क्या फायदा हर व्यक्ति हर काम फायदे के लिए करता तो संसार में कुछ भी ना बचता वह मुस्कुराया खेत किसका है मालिक कौन है इससे मुझे क्या है भूड़ में सूखती फसल देखी तो लगा कि इसे भी तर्पण की आवश्यकता है सुपानी दे दिया